भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक तेरह भय रहित धर्म दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या न हो बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या न हो बुद्ध ने जगत को एक धर्म दिया मनुष्य को एक दिशा दी जहां प्रार्थना परमात्मा से बड़ी है जहां मनुष्य का हृदय पूजा अर्चना से भरा है परमात्मा से बड़ा है असली सवाल इसका नहीं है कि परमात्मा हो असली सवाल इसका है कि मनुष्य का हृदय प्रार्थना से भरा हो प्रार्थना में ही मिल जाएगा वह जिसकी तलाश है, और प्रार्थना मनुष्य का स्वभाव कैसे हो जाए परमात्मा हुआ और फिर तुमने प्रार्थना की तो प्रार्थना की ही नहीं रुस्पत हो गई परमात्मा हुआ और तुम झुके तो तुम झुके ही नहीं कोई झुकाने वाला हुआ तब झुके हैं तो तुम नहीं झुके झुकाने वाले की सामर्थ्य रही होगी शक्ति रही होगी लेकिन कोई परमात्मा न हो और तुम झुके तो झुकना तुम्हारा स्वभाव हो गया बुद्ध ने धर्म को परमात्मा से मुक्त कर दिया और धर्म से परमात्मा का संबंध न रह जाए तो धर्म अपने ऊंचे से ऊंचे शिखर को पाता है इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं बल्कि इसीलिए कि परमात्मा के बिना झुकना आ जाए तो झुकना आ गया इसे थोड़ा समझने की फिक्र करो तुम जाते हो और झुकते हो झुकने के पहले पूछते हो परमात्मा है अगर है तो झुकोगे परमात्मा के सामने झुकते हो तो इसलिए कि कुछ लाभ कुछ लोभ कुछ भय कुछ भविष्य की आकांक्षा है कोई महत्वाकांक्षा काम कर रही है परमात्मा कुछ दे सकता है इसलिए झुकते हो लेकिन झुकना तुम्हारी फितरत नहीं तुम्हारा स्वभाव नहीं बेमन से झुकते हो अगर परमात्मा कुछ न दे सकता हो तो तुम झुकोगे अगर झुकने में और परमात्मा तुमसे छीन लेता हो तो तुम झुकोगे झुकने में हानि हो जाती हो तो तुम झुकोगे झुकना स्वार्थ है स्वार्थ से जो झुका वो कैसा झुका वो तो सौदा हुआ व्यवसाय हुआ ऐसे तो तुम संसार में भी झुकते हो जिनके हाथ में ताकत है उनके चरणों में झुकते हो जिनके पास धन है पद है उनके चरणों में झुकते हो तो तुम्हारा परमात्मा शक्ति का ही विस्तार हुआ धन और पद का ही विस्तार हुआ इसलिए तो लोगों ने परमात्मा को ईश्वर का नाम दिया है ईश्वर यानी ऐश्वरी ऐश्वरी के सामने झुकते हो ईश्वर को परम पद कहा है उससे ऊपर कोई पद नहीं पद के सामने झुकते हो तो ये राजनीति हुई धर्म ना हुआ और इसके पीछे लोभ होगा भय होगा प्रार्थना कहां दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या ना हो और ध्यान रखना जो किसी मतलब से झुकेगा उसका सिर झुकेगा दिल नहीं क्योंकि दिल हिसाब जानता नहीं उसकी खोपड़ी झुकेगी हृदय नहीं क्योंकि हृदय तो बिना हिसाब झुकता है हृदय तो कभी उनके सामने झुक जाता है जिनके पास न कोई शक्ति थी न कोई पद था न कोई ऐश्वर्य था हृदय तो कभी भिखारियों के सामने भी झुक जाता है सिर नहीं झुकता भिखारियों के सामने वो सदा सम्राटों के सामने झुकता है हृदय तो कभी फूलों के सामने झुक जाता है कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं क्षण भर हैं फिर विदा हो जाएंगे हृदय तो कमजोर के सामने और नाजुक के सामने भी झुक जाता है सिर नहीं झुकता सिर है मनुष्य का अहंकार हृदय यानी मनुष्य का प्रेम दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या न हो दिल किसी के कदमों पर हो काफी है सर न झुका चल जाएगा झुक गया ठीक दिल के पीछे चला ठीक दिल की छाया बना ठीक दिल का साथ रहा ठीक न झुका चल जाएगा क्योंकि सिर के झुकने से कुछ भी संबंध नहीं तुम झुकने चाहिए तुम्हारा वास हृदय में है, जहां तुम्हारा प्रेम है वहां सिर झुकता है भय से हृदय झुकता है प्रेम से प्रेम और भय का मिलन कहीं भी नहीं होता इसलिए अगर तुम भगवान के सामने झुके हो कि भय था डरे थे तो सिर ही झुकेगा और अगर तुम इसलिए झुके हो कि प्रेम का पूरा आया बाढ़ आई क्या करोगे इस बाढ़ का कहीं तो इसे बहाना होगा कहीं तो उलीछना होगा कूल किनारे तोड़कर तुम्हारी इबादत बहने लगी तुम्हारी प्रार्थना की बाढ़ आ गई तब तुम्हारा हृदय झुकता है दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या न हो बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या न हो और फिर कौन फिक्र करता है कि परमात्मा है या नहीं बंदगी अपनी फितरत है फिर तो स्वभाव है प्रार्थना बहुत कठिन है यह बात समझने प्रेम स्वभाव होना चाहिए प्रेम पात्र की बात ही मत पूछो तुम कहते हो जब प्रेम पात्र होगा तब हम प्रेम करेंगे अगर तुम्हारे भीतर प्रेमी नहीं तो प्रेम पात्र के होने पर भी तुम कैसे प्रेम करोगे जो तुम्हारे भीतर नहीं है वो प्रेम पात्र की मौजूदगी पैदा ना कर पाएगी और जो तुम्हारे भीतर है प्रेम पात्र ना भी हो तो भी तुम उसे गंवाओगे कहां खोगे कहां। इसे ऐसा समझो जो कहता है परमात्मा हो तो हम प्रार्थना करेंगे वो आस्तिक नहीं नास्तिक है जो कहता है प्रेम है हम तो प्रेम करेंगे वो आस्तिक है वो जहां उसकी नजर पड़ेगी वहां हजार परमात्मा पैदा हो जाएंगे। प्रेम से भरी हुई आंख जहां पड़ेगी वही मंदिर निर्मित हो जाएंगे जहां प्रेम से भरा हुआ हृदय धड़केगा वहीं एक और नया काबा बन जाएगा एक नई काशी पैदा होगी क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है प्रेम भरी आंख कणकण में परमात्मा को देख लेती और तुम कहते हो पहले परमात्मा हो तब हम प्रेम करेंगे तो तुम्हारा प्रेम खुशामद होगी तुम्हारा प्रेम प्रेम ना होगा सिर का झुकना होगा हृदय का बहना नहीं असली सवाल प्रेम पात्र का नहीं है असली सवाल प्रेम पूर्ण हृदय का है बुद्ध ने इस बात पर बड़ा अद्भुत जोर दिया इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की और जितने लोगों को परमात्मा का दर्शन कराया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने कभी नहीं कराया ईश्वर को चर्चा के बाहर छोड़ दिया और लाखों लोगों को ईश्वरत्व दिया भगवान की बात ही ना की और संसार में भगवत्ता की बाढ़ ला दी इसलिए बुद्ध जैसा अद्भुत पुरुष मनुष्य के इतिहास में कभी हुआ नहीं बात ही ना उठाई परमात्मा की और न मालूम कितने हृदयों को झुका दिया और ध्यान रखना बुद्ध के साथ सिर को झुकने का तो सवाल ही ना रहा न कोई भय का कारण है न कोई परमात्मा है न डरने की कोई वजह है न परमात्मा से पाने का कोई लोभ है मौज से झुकना है आनंद से झुकना है अपने ही अहोभाव से झुकना है अनुग्रह से झुकना है जब वृक्ष लद जाता है फलों से तो झुक जाता है इसलिए नहीं कि फलों को तोड़ने वाले पास आ रहे हैं अपने भीतरी कारण से झुक जाता है फल को खाने वाले पास आ रहे हैं इसलिए नहीं झुकता है अपने भीतर के ही अपूर्व बोझ से झुक जाता है भक्त भगवान के कारण नहीं झुकता अपने भीतर हृदय के बोझ के कारण झुक जाता है फल पक गए शाखाएं झुकने लगी बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या न हो बुद्ध का जोर प्रार्थना पर है, परमात्मा पर नहीं और परमात्मा को काट देने से बीच में न लेने से बुद्ध का धर्म बहुत वैज्ञानिक हो गया शुद्ध आंतरिक क्रांति की बात रह गई